भाष्य शिक्षा वल्ली ष्ठ अणुवाक ब्रह्म के उपलब्ध स्थान हृदय काश का वर्णन भूर्भुवस्वस्व मह इेत व्याहृत्यात्म ब्रह्मणोंगान्यनिया ये ता तस्य, तस्य साक्षात् उपलब्ध्यर्थम् ब्रह्मण साक्षा उपलब्ध्यर्थ उपाशनाथ हृदय काशन उच्य सेलग्राइव विष्ण तस् त्रह्मोपाशम पास्यम मनोमयवादी धर्म साक्षात् साक्षात्पलभ्य पाणा विवाह मलकं मार्गच सर्वात्मा भाव प्रतिपत्तये वक्तव्य इत्यनुवाक आरभ्य भू और सुअ ये अन्य देवता मह इस व्याहृति रूप संज्ञक ब्रह्म के अंग हैं ऐसा पहले कहा जा चुका है जिसके वे अंगभूत हैं उस इस ब्रह्म की साक्षात उपलब्धि और उपासना के लिए हृदयाकाश स्थान बताया जाता है जैसे कि विष्णु के लिए शाल ग्राम उसमें उपासना किए जाने पर ही वह मनोमयत्वादि धर्म विशिष्ट ब्रह्म हथेली पर रखे हुए आंवले के समान साक्षात उपलब्ध होता है इसके सिवा सर्वात्म भाव की प्राप्ति के लिए मार्ग भी बतलाना है इसलिए इस अनुवाद का आरंभ किया जाता है या, या हृदय आकाश तस्न्शो मनोभय अमृत हिणम अंतरेण तालुके येष स्थल इवावलबतेन्द्रि यसौ शा विवर्तते जपोहि यशीर्षक भूरिग्नौ प्रति भुवती आपनोति सुवरि महति ब्रह्मणी आराध्यम आननोती मनसस्पति वाग्मतिपतिपतिपति तथा भवती आकाशरीर ब्रह्म सत्यात्मा प्राणारामम मन आनंदम शांतिम समृद्धम अमृतम इति प्राचीन योग्योपाश्व यह जो, जो हृदय के मध्य में स्थित आकाश है उसमें ही यह मनो में अमृत स्वरूप हिरण्य पुरुष रहता है तालुओं के बीच में और उनके मध्य यह जो स्तन के समान मांस मांसखंड लटका हुआ है उसमें होकर जो सुषुमना नाड़ी जहाँ केशों का मूल भाग विभाग होकर रहता है उस मूर्ध प्रदेश में मस्तक के कपालों को विदीर्ण करके निकल गई है वह इंद्रियोनी अर्थात परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग है इस प्रकार उपासना करने वाला पुरुष प्राण प्रयाण के समय मृदा का भेदन कर भूह इस व्याहृति रूप अग्नि में स्थित होता है अर्थात भुव इस व्याहृति का चिंतन करने से अग्नि रूप होकर इस लोक को व्याप्त करता है इसी प्रकार भुव इस व्याहृति का ध्यान करने से वायु में सुव इस व्याहृति का चिंतन करने से आदित्य में तथा मह की उपासना करने से ब्रह्म में स्थित हो जाता है इस प्रकार वह स्वराज्य प्राप्त कर लेता है तथा मन के पति ब्रह्म को पा है तथा वाणी का पति चक्षु का पति श्रोत्र का पति और सारे विज्ञान का पति हो जाता है यही नहीं इससे भी बड़ा हो जाता है वह आकाश शरीर सत्य स्वरूप प्राण राम मन आनंद जिसके लिए मन आनंद स्वरूप है शांति संपन्न और अमृत स्वरूप ब्रह्म हो जाता है हे प्राचीन योग्य शिष्य तो इस प्रकार उस ब्रह्म की उपासना कर सह इति अयम व्युम्य अये संबध्यते येषोरहृदहृदय पुंडरीकाकारो मंसडातनो उर्ध्व नालोधो मुखो विश्च्यश प्रसिद्ध तस्यांतर्य एष आकाशः प्रसिद्ध है तस्मिन् कर्कासुवत पुरुषः पुरी सयाना पूर्णा वा भूरादे पुषा मनुतेर ज्ञानकर्मणः मनुतेर्जानक प्रायः तदुपल्वाद मनुते अने वाँव मनोनःकरण तदि तदिम तद तन्मय तनलिंगो व अमृतो मरण धर्मा हिरण्यमयो ज्योतिर्मयः सह। इस पहले पद का पाठ क्रम को छोड़कर आगे के अयम पुरुषः इस पद से संबंध है जो यह अंतर हृदय में हृदय के भीतर आकाश है हृदय अर्थात श्वेत कमल के आकार वाला मांसपिंड जो प्राण का आश्रय अनेकों नाड़ियों के छिद्र वाला तथा ऊपर को नाल और नीचे को मुख वाला है जो कि पशु का आलभन वध किए जाने पर स्पष्टतया उपलब्ध होता है उसके भीतर जो यह कमंडलों के अंतर्वर्ती आकाश के समान प्रसिद्ध आकाश है उसी में यह पुरुष रहता है जो शरीर रूप पूर्व में सहन करने के कारण अथवा उसने भू आदि संपूर्ण लोकों को पूरित किया हुआ है इसलिए पुरुष कहलाता है वह मनोमय ज्ञानवा की मन धातु से सिद्ध होने के कारण मन शब्द का अर्थ विज्ञान है तन्मय प्रत्यय अर्थात विज्ञानमय है क्योंकि उस विज्ञान स्वरूप से ही वह उपलब्ध होता है अथवा जिसके द्वारा जीव मनन करता है वह अंतकरण ही मन है उसका अभिमानी तन्मय अथवा उससे उपलक्षित होने वाला अमृत अमरण धर्मा और हिरणमय ज्योतिर्मय है तैस्त लक्षण से हृदयाकाशे साक्षात्तुष आत्मूतन्द्रेन्द्रस्वूप्रतिपत्त मगोधयते हृदया दुर्ध प्रवृत्ता सुषुम्नाडीसुच प्रसिद्धा सान मध्ये प्रसिद्धे तालुके तालुको गता ये सालुको मध्येस्तन इवावते मंसखंडस्थ चाणे त्यज तेत केश अंत वसान मूल केवर्तवते विभागे नूर्धप्रदेश तेसम प्राप्य तत्र त्रीसिता जपोह्य विभज्य विदार्य शीर्षक शिक विनिर्गता या सेंद्र योनि इंद्रिय योनि मार्ग स्वरूप प्रतिपत्ति द्वार हृदयाकाश में साक्षात्कार किए हुए उस ऐसे लक्षणों वाले तथा विद्वान के आत्मभूत इंद्र ईश्वर के ऐसे स्वरूप की प्राप्ति के लिए मार्ग बतलाया जाता है हृदय दृश्य से ऊपर की ओर जाने वाली सुषमना नाम की नाड़ी योग शास्त्र में प्रसिद्ध है वह अंतरेण तालुके अर्थात दोनों तालुओं के बीच में होकर गई है और तालुओं के बीच में यह जो स्तन के समान मांसखंड लटका हुआ है उसके भी बीच में होकर गई है तथा जहाँ यह जह केशांत केशों के, के मूल भाग का नाम केशांत है वह जिस स्थान पर विभक्त होता है अर्थात जो मूर्ध प्रदेश है उस स्थान में पहुँच जो निकल गई है अर्थात जो शीर्ष कपालों मस्तक के कपालों को पार विभक्त यानी विदर्ण करती हुई बाहर निकल गई है वही इंद्र योनि इंद्र अर्थात ब्रह्म की योनि मार्ग यानी ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति का द्वार है तबय तय विद्वान मनोमयात्मर्शी मृदो विनया लोकास्धिष्ठाता भू रिति व्याहृति रूपो तस्मिन् योग निर्महत ब्रह्मणोतस्मनौ प्रतिष्ठत प्राप्नोति प्राप्न तथा इति द्वितीय व्याहृतात्म वाय प्रतिषतीनुवर्तते सुवरी तृतीय व्याहृत्यात्म आदि मह चतुर्थ चतुर्थव्याहृतात्म ब्रमणि प्रतिष्ठती इस प्रकार उस सुमना नाड़ी द्वारा जानने वाला अर्थात मनो में आत्मा का साक्षात्कार करने वाला पुरुष मूर्ध द्वार से निकलकर इस लोक का अधिष्ठाता जो महान ब्रह्म का अंगभूत भू ऐसा व्याहृति रूप अग्नि है उस अग्नि में स्थित हो जाता है अर्थात अग्नि रूप होकर इस लोक को व्याप्त कर लेता है इसी प्रकार वह भुआ इस द्वितीय व्याहृति रूप वायु में स्थित हो जाता है इस प्रकार प्रतिष्ठती इस क्रिया के अनुवृत्ति की जाती है तथा ऐसे ही स्थिति सुअ रूप आदित्य में और महा इस चतुर्थ रूप अंगी ब्रह्म में स्थित होता है ते स्वात्म भाव स्थिति ब्रह्मभूत स्वाराज्यम स्वरा भाव स्वयम राजधिपतिर्भवती अंगभूता देवा ब्रह्म देवाश्च आपनोति ब्रह्मणे आ आपनो मनसस्पतिषा मनसा पति सर्वात्मक्रम्हण सर्वे मनोभ तन्मनुते तदा प्रोव विद्वांचपति सर्वासा वाचां पतिर्भवती तथा चतुष्पति चक्षुषा पति श्रोत्रपति पति विज्ञानपतिर्विज्ञा च पति सर्वात्मक सर्व प्राणिना कर्ण तद्वान्वती उनमें आत्मस्वरूप से स्थित हो वह ब्रह्मभूत हुआ स्वराज्य स्वराज भाव को प्राप्त कर लेता है अर्थात जिस प्रकार अंग अंगभूत देवताओं का अधिपति है ब्रह्म अंगभूत देवताओं का अधिपति है उसी प्रकार स्वयं उनका राजा अधिपति हो जाता है तथा तो उसके अंगभूत देवगण जिस प्रकार ब्रह्म को उसी प्रकार इस अपने अंगी के लिए उपहार लाते हैं तथा तो वह वनस्पति को प्राप्त हो जाता है ब्रह्म सर्वात्मक होने के कारण संपूर्ण मनों का पति है वह सारे ही मनो द्वारा मनन करता है इस प्रकार उपासना द्वारा विद्वान उसे प्राप्त कर लेता है यही नहीं यह वाक्यपति संपूर्ण वाणियों का पति हो जाता है तथा चक्षुषपति नेत्रों का स्वामी नेत्रपति कानों का स्वामी और विज्ञानपति विज्ञानों का स्वामी हो जाता है तात्पर्य है कि सर्वात्मक होने के कारण यह समस्त प्राणियों की इंद्रियों से इंद्रियवान होता है किंत्यधिकवती किच्यक आकाश शरीरम आकाशः शरीरम असकाश्द्वा सूक्ष्म शरीर शरीर किं तत्क ब्रह्म सत्यात्मसत्यम मूर्तामृतमित स्व चात्मा स्वभाद सत्यात्म सत्यात्मणारा प्राणेशम आक्रीड़ा ये तत्म प्राणा यस्मित प्राणारा मन आनंदम आनंदभूत सुखकृद यमन आनंदम शाति समृद्ध शातिप शाति तमृद्ध शाति समृद्धम शात्या समृद्ध तदुपलभ्यत शाति समृद्धम अमृत ममर ममरण धर्मी, एक विशेषण त्रव मनोमय इद्यमित मनोमयवादी धर्म विशिष्ट यथो ब्रह्म हे प्राचीन उपासत्वे त्याचार्य वचनोक्तिरादराथम उक्त तो पासन वाचनाशब्दर्थ इति शिक्षावल्याम वाकः यही नहीं वह तो इससे भी बड़ा हो जाता है तो क्या बतलाते हैं आकाश शरीर आकाश जिसका शरीर है अथवा आकाश के समान जिसका सूक्ष्म शरीर है दही आकाश शरीर है वह है कौन प्रकृत ब्रह्म अर्थात वह ब्रह्म जिसका वहाँ प्रकरण है सत्यात्म जिसका मृता मूर्त रूप सत्य अर्थात अमिथ्या सत्यात्म कहते हैं प्राणाराम प्राणों में जिसका रमन अर्थात क्रिया है अथवा जिसमें प्राणों का आरमण है उसे प्राणाराम कहते हैं मन आनंदम जिसका मन आनंदभूत अर्थात सुखकारी ही है वह मन आनंद कहलाता है शांति समृद्धम शांति उपशम को कहते हैं जो शांति भी है और समृद्ध भी वह शांति समृद्ध है अथवा शांति के द्वारा उस समृद्ध ब्रह्म की उपलब्धि होती है इसलिए उसे शांति समृद्ध कहते हैं अमृत मरण धर्मी ये अधिक अधिकरण में आए हुए विशेषण उस मनो में आदि में ही जानने चाहिए इस प्रकार मनोमयत्व आदि धर्मों से विशिष्ट उपरयुक्त ब्रह्म की है प्राचीन योग्य तो उपासना कर यह आचार्य की उक्ति उपासना के आदर के लिए है उपासना शब्द का अर्थ तो पहले बताया ही जा चुका है ये शिक्षा बल्याम ष्ठोनवा क